श्री राम कृष्ण वचनामृत परच्छेद छिहत्तर चौबीस फरवरी अठारह मणिलाल आदि को उपदेश नरलीला श्री राम कृष्ण अपने आसन पर बैठे हैं मणिलाल आदि भक्तगण जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण की मधुर बातें सुन रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से इस हाथ के टूटने के बाद से एक बड़ी विचित्र अवस्था हो, अवस्था हो रही है केवल नरलीला अच्छी लगती है नित्य और लीला नित्य अर्थात वही अखंड सच्चिदानंद लीला ईश्वर लीला देवलीला नरलीला संसार लीला वैष्णोचरण कहता था कि नरलीला पर विश्वास होने से पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब उसकी बात मैं न सुनता था अब देखता हूँ कि ठीक है वैष्णोचरण मनुष्य की तस्वीरें देख कर जिनमें कोमल भाव प्रेम भाव पाता था उन्हें पसंद करता था मणि से ईश्वर ही मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं वे ही मणि मल्लिक हुए हैं सिख लोग शिक्षा देते हैं कि तू ही सच्चिदानंद है कभी कभी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की झलक पा जाता है और आश्चर्य से चकित हो निर्वाक रह जाता है ऐसे समय में वह आनंद समुद्र में तैरने लगता है एकाएक -एक आत्मियों को देख जैसा होता है मास्टर से उसी दिन गाड़ी पर आते हुए बाबूराम को देखकर जैसा हुआ था शिव जब अपना स्वरूप देखते हैं तब मैं क्या कहूँ कहकर नृत्य करते हैं अध्यात्म रामायण में वही बात है नारद कहते हैं हे राम जितने पुरुष हैं सब तुम हो और जितनी स्त्रियाँ हैं सब सीता रामलीला में जिन जिन लोगों ने भाग लिया था उन्हें देख मुझे यही जान पड़ा कि इन सब रूपों में एकमात्र नारायण की ही सत्ता है असल और नकल दोनों बराबर जान पड़े कुमारी पूजा क्यों करते हैं सब स्त्रियां भगवती की एक एक मूर्ति हैं शुद्ध शुद्धात्मा कुमारी से ने भगवती का अधिक प्रकाश है मास्टर से तकलीफ होने पर क्यों मैं अधीर हो जाता हूँ मुझे बच्चे के स्वभाव में रखा है बालक का सब अवलंब माँ पर है दासी का लड़का बाबू के लड़के से लड़ाई करते समय कहता है मैं अपनी माँ से कह दूंगा। राधा बाजार में मुझे फ़ोटो उतरवाने के लिए ले गए थे उस दिन राजेंद्र मित्र के घर जाने की बात थी सुना था केशव सेन और दूसरे लोग भी जाएंगे कुछ बातें कहने के लिए सोच ही रखी थी राधा बाजार जाकर सब भूल गया तब मैंने कहा माँ तो कहेगी मैं भला क्या कहूँगा मेरा ज्ञानियों जैसा स्वभाव नहीं है ज्ञानी अपने को बड़ा देखता है कहता है मुझे फिर रोक कैसे कुंवर सिंह ने कहा आप अब भी देह की चिंता में रहते हैं मेरा यह स्वभाव है मेरी माँ सब जानती है राजेंद्र मित्र के यहाँ वे ही मां बातचीत करेंगे वही बात बात है सरस्वती के ज्ञान की एक किरण से एक पंडित दाँत में उंगली दबा लेते हैं भक्त की अवस्था में विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा है इसलिए राखाल आदि से मजाक किया करता हूँ ज्ञानी की अवस्था में रखने से यह बात न होती इस अवस्था में देखता हूँ माँ ही सब कुछ हुई हैं सब जगह उन्हीं को देखता हूँ काली मंडप में देखा दुष्ट मनुष्य में भी एवं भागवत पंडित के भाई में भी माँ का ही प्रकाश है रामलाल की माँ को डांटने के लिए गया तो सही पर फिर हो न सका देखा उन्हीं का एक रूप है माँ को कुमारी के भीतर देखता हूँ इसलिए कुमारी पूजन करता हूँ मेरी स्त्री पैरों पर हाथ फेरती है फिर मैं उसे नमस्कार करता हूँ तुम लोग मेरे पैर छूकर नमस्कार करते हो हृदय अगर रहता तो किसकी मजाल थी जो पैरों में हाथ लगाता वह किसी को पैर छूने ही न देता इस अवस्था में रखा है इसीलिए नमस्कार के बदले नमस्कार करना पड़ता है देखो दुष्ट आदमी तक को अलग करने की जगह नहीं है तुलसी सूखी हो छोटी हो श्री ठाकुर जी की सेवा में लग ही जाती है